करचार्य केशव वादरायण केशवं भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति वेद विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शाति शांति शांति, शांति। थी। थी। त्र जय सत्ता ना बह अरे भाव केवलान्वय का लक्षण क्या था प्रथम मुगल लक्षण कहते हैं अत्यंता भाव और अप्रतियोगित्व तो फिर कहा हुआ विशेषण वृत्तिमत विशेषण क्यों जोड़ते हैं आकाश अभाव में अव्याप्ति हुआ लक्षण का आकाशा भाव केवलान्वयी है तो लक्षण जानना चाहिए इन तो नहीं गया तो नहीं गया क्यों वो किसी अत्यंताभाव का प्रतियोगी हो गया आकाशाभाव अभाव का इसी प्रकार की दूसरा विशेषण क्या दिया गया स्व विरोधी तो स्व विरोधी क्यों देना पड़ा नहीं तो संयोगा भाव अव्याप्ति हो गया संयोगा भाव ये केवल अन्य है किंतु लक्षण उसमें गया नहीं गया नहीं अर्थात तो ये अत्यंताभाव का प्रतियोगी हो गया कौन सा अत्यंता भाव का प्रतियोगि हो गया संयोगा भाव।, भाव क्या पदार्थ है संयोग रूप है अच्छा आगे मूल में कार्य का में कहा गया था सप्ताह नाम अपी साधर तो आदि कहने से मुक्तावली में कहा अभिधेयत्व प्रमेयत्व प्रमेयत्वादिकोध्यम इसके लिए दिनकरी में कहते हैं प्रमेय प्रमेयवादी आदिना परिग्रह मुक्तावली में आदि से और प्रमेयवादी अभी प्रम्योत्वादी कह दिया फिर ये आदि शब्द से कहते अस्तित्व ये भी कद अस्तिवे सत्ता साधर्म तथा च काल अस्तित्व ये काल संबंधी काल संबंधी देखिए देखिये में कहते हैं इदमच गिना कालवृत्ति अभ्युपेत अवृत्ति गगनादीना कालवृत्ति अस्ति का तो अनुपत्ति जो आप अस्तिव को केवलान्वी कह दिए ये सर्वत्र रहना चाहिए तो अस्तित्व का अर्थ हो गया काल संबंधित्व अर्थात तो जो ये काल में रहेंगे सभी पदार्थ काल में रहेंगे तभी काल का संबंधी होगा तभी कहते हैं ये जो काल संबंधित्व कह दिया गया अर्थात सभी काल में रहेंगे गगनादीनाम भी कालवृत्तित्व गगनादीनाम ष्ठी है ष्ठी अगर हटा देंगे तो तो कालवृत्तय है अर्थात ये काल में रहेगा तो गगन काल में रहा अभी हम आकाश भावा भाव को कहते थे कि ये किसी में अधेवता संबंध से नहीं रहेगा कहते थे तो अभी कहते हैं यह भी गगनादिनाम काल वृत्तित्व अभ्युपेत्य अर्थात गगन भी काल में रहेगा ये मान करके ये बात कहा गया जो कहते थे गगन आधेवता सम्बन्ध से कहीं नहीं रहेगा ये बात नहीं है मान करके ये कहा जाता है कि अस्तित्व ये सातों का धर्म होगा अर्थात ये सभी में रहेगा अस्तित्व अर्थात काल में सभी पदार्थ रहेंगे नहीं तो अवृत्ति गगनादिनाम कालावृत्तित्व गगन अवृत्ति है भृति मत संबंध से कहीं नहीं रहता तो काल अवृत्ति अगर कहेंगे अस्तित्व से केवल अन्वित्व तो अनुपत्ति अस्तित्व ये केवल नहीं होगा क्योंकि अस्तित्व को सर्वत्र रहना चाहिए अभी अस्तित्व आकाश में नहीं रहेगा अर्थात ये काल में नहीं रहा अस्तित्व का अर्थ क्या गया काल संबंधी काल संबंधी अर्थात काल में रहना अगर आकाश काल में नहीं रहेगा तो भी आकाश में काल संबंधी तो नहीं आया अर्थात तो अस्तित्व नहीं आया नहीं आएगा तो अस्तित्व फिर केवल अनु कैसे होगा तो इसलिए कहते हैं सभी पदार्थ काल में रहेंगे चाहे जन्य हो चाहे नित्य हो तभी काल संबंधी सभी पदार्थ होंगे तो काल संबंधित्व तो का अर्थ हो गया अस्तित्व सभी में अस्तित्व रहेगा तो अस्तित्व केवलान्वित होगा यहां कहते ना इदम च कालवृत्तित्व अभ्युपैत्य स्वीकृत्य अस्तित्व केवलान्वित होगा ये स्वीकार करके कि चाहे नित्य हो चाहे जन्य हो सभी काल में रहेंगे ये स्वीकार करके अस्तित्व को केवलान्वित कहा जाता है अगर कहेंगे नहीं नहीं नित्यों का, का नित्य पदार्थों काल में नहीं रहेंगे तो फिर अस्तित्व केवलान्वित नहीं, नहीं होगा अच्छा तो और देखिए आगे राम में कहते हैं युक्तम चेत आकाश भी काल में रहेगा ये बात युक्त भी है क्यों कथम अन्यथा गगनादीना नियत पूर्ववृत्ति घटित शब्दादि कारणत्व अभी आकाश शब्द के प्रति कारण है कारण का लक्षण हो गया कार्य नियत वृत्ति तो अगर नियत पूर्व वृत्ति कहते हैं अर्थात ये काल में रहता है ना तभी काल में नहीं रहेगा तो पूर्व उत्तर कैसे कहेंगे तो आकाश भी काल में रहता है तभी उसमें नियत पूर्ववृत्तित्व तो लक्षण जाएगा तो शब्द के प्रति कारण होगा इसलिए कहते हैं युक्तम से अर्थात आकाश भी काल में रहेगा सभी पदार्थ काल में रहेंगे ये कार्य का पूरा हुआ आगे जन्य कहा हुआ तो यहाँ कहना ना अभ्युपत्य स्वीकार करके और मानना भी पड़ेगा इसको मानना पड़ेगा तो जो जन्य नाम जनक काल वो बात ठीक है वो क्या कहता है वो अस्तित्व को नहीं कहता ना कहते हैं जनक जनक ठीक है जनक है काल सभी का जनक होगा किनका कहते जन्यानाम नित्याना नाम, नाम जनक कहाँ आएगा वो बात ठीक है ये दोनों में विरोध नहीं है जन्य का जनक होना और सभी का विद्यमानता होना ये दोनों में क्यों विरोध होगा क्या सी जगतम अर्थात तो जन्यानाम तो जन्य पदार्थों का आश्रय कहा गया अच्छा वहाँ तो जगताम शब्द से जन्य नित्य नहीं लिया जाएगा हाँ तब तो, तो ये फिर और मतलब सहकारी हुआ जगताम आश्रय कह देने से जन्य नित्य भेद नहीं होगा जन्य का जनक है सभी का आश्रय है अर्थात नित्यों का भी आश्रय है इस प्रकार के किंतु वहाँ जो जगताम आश्रय वहां जगत शब्द से जन्य नित्य उभय लिया जाता है क्या थोड़ा देखना होगा ये निश्चय नहीं होगा <coughs> अच्छा अभी यह कार्यिका पूरा हुआ आगे चतुर्दश कारिका के लिए दिन कल में देखिए द्रव्यादि नाम स्वण्णांग साधर्म्यम भावत्व स्पष्टम तद्रव्यादि तो द्रव्यादि जो हो गए भाव हो गए तो इनका साधर्म्य हो जाएगा भावत्वम ये स्पष्ट है अत तदउपेक्ष इसको उपेक्षा अर्थात छय का साधर्म्य और कहते नहीं कोई आवश्यक नहीं है तो भाव है पता है द्रव्यादि द्रव्यादी पंचा साधर्मे प्रपंच, प्रपंचित द्रव्यादि पांच उनका साधर्म्य अभी आगे कारिका में कह रहे हैं द्रव्यादयः द्रव्यादय अनेके भाके समवायिन सत्तावंतस्वाद्यादुणक्रिय द्रव्यादय पञ्च भावा अनेके समवायिन आद्य स्तुत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र सत्तावंत गुणादिर्निर्गुण क्रिय द्रव्यादय पञ्च उद्देश्य हो गया विधान करते हैं उनका साधर में कहते हैं भावा और अनेके और समवायि द्रव्यादि जो पांच हो गए ये भाव है और अनेके द्रव्यदि पांच जो है वो अनेक है सब द्रव्य ये अनेक है गुणा अनेक है समवाय एक है इसलिए द्रव्यदि पंच कहा ष्ट को नहीं लिया द्रव्यदि पंच ये भाव है और अनेके अनेक है ये और समवायिन ये अर्थात समवाय संबंध से ये पांच समवाय संबंध से रहेंगे तो ये पांच समवाय संबंध का अनुयोगी होंगे ना प्रतियोगी होंगे समवाय संबंध का ये पांच अनुयोगी होंगे ना प्रतियोगी होंगे तीन अनुयोगी हो जाएंगे पांच प्रतियोगी हो जाएंगे तो समवाय कहने का अर्थ साधारण शब्द से समवाय कहने से जो अनुयोगी लिया जाता है ऐसा वह नहीं है समवायिन कहने का अर्थ बहुवचंजस्कार रूप है अर्थात तो अनुयोग हो प्रतिगी अर्थात समवाय सम्बन्धे न संबंधी न ये तात्पर्य हो जाएगा और आद्यात्रयस्तु आद्यात्र आद्यात्रय कौन है द्रव्य गुणकर्म ये तीनों में सत्ता रहेगी तो सत्तावंत और गुणादि निर्गुण तो गुणादि में गुण और क्रिया ये नहीं रहेगा तो गुणादि में गुण और क्रिया नहीं रहेंगे द्रव्य में भी ऐसा कभी होगा गुण क्रिया नहीं रहेंगे आद्य क्षण होगा तो किंतु यहाँ निर्गुण निष्क्रिय तो सदा यानी कि आद्य क्षण निर्गुण निष्क्रिय हो जाएगा जो गुणादि है उसमें गुण क्रिया कभी भी नहीं रहेगा द्रव्य में प्रथम क्षण में गुण क्रिया नहीं रहेगा किंतु इसमें तो कभी भी नहीं रहेंगे अच्छा मुक्तावली में अच्छा हाँ प्रथमे टीका में दिनकरी में देखिए एवं च मूल इति उद्देश्य पदम भावा अनेक च विधेय पदम बोध्यम मूलों में जो कहा गया मूल अर्थात कार्यका में द्रव्यादय पंच भावा अनेके द्रव्यादय पंच इतने ही उद्देश्य है और भावा अनेके ये विधेय अंश में आया नहीं तो द्रव्यादय पंच भावा भाव को उद्देश्य कोटि में नहीं लेना है तो ये भाव विधेय कोटि में अर्थात साधर्म्य कोटि में आएगा विधेय पदम इति बोध्यम आगे मुक्तावली में द्रव्यादय द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषाण साधर्म्यम अनेकत्व समवायित ये पांच इनका साधर्म्य हो गया अनेकत्व ये सब में अनेकत्व तो रहेगा अनेक है ये समवाई तुम, समवाई तुम, और समवायित समवायित अर्थात समवाय सम्बंधे न सम्बधित्व यद्यपि अनेकत्वत्व अभाव अपि अस्ति अभाव भी अनेक होगा अभाव अभावी अस्थि तथापि अनेकत्वे सति भावत्व पंचा साधर्म्यं तो इसलिए कह दिया गया द्रव्यादय पंच भावा अनेके ये विधेयकोटि में रहा तरह तो से ये जो भावा अनेक कह देने से ये साधर्म्य अभी अभाव में नहीं जाएगा क्योंकि अभाव में भावत्व नहीं रहे एवं अनेकत्व अभाव अभी अस्त तथा, तथा अनेकत्व सति भावत्व पंचांग साधर्म्य तथापि अच्छा अनेक शब्द भावत्व समवाये अतिव्याप्तिर अच्छा अनेकत्व सती भावत्वं। भावत्वं भावत्व खाली भावत्व मगर पंचान साधर्म्य कहेंगे भावत्व समवाय में भी रहेगा तो इसलिए अनेकत्वम ये कहा गया अनेकत्व सति भावत्व के अनुसार समवाय में नहीं जाएगा जा। आगे दिनकरी में एवं च मूले अनेकत्व सती भावत्व ये साधर्म्य कोटि में लाने से पंच उद्देश्य पदम एम द्रव्यादय पंच ये उद्देश्य हो गया और भावा अनेक ये पद हो गया अतएव भाष्य पंचा उक्तम न तो पंच भावा ये तो कार्य काकार भाष्य अर्थात भाष्यान भाष्य तो वहाँ तो वो कहते हैं कि द्रव्यादय पंच इसी प्रकार की पंचा साधर्म्यम पंच भावानम साधर्म्यम ऐसा भाष्य में भी नहीं कहे हैं आगे मुक्तावली में तथा चे पांचों का साधर्म्य अनेकत्व सती भावत्व जो कहा गया इसको स्पष्ट करते हैं तथाच अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजको उपाधिमत्व इति फलितोंथ अनेकत्व सती भावत्वम ये अगर पांचों का साधर्म्य कहेंगे तो यह अनेकत्वशति भावत्व ये गुण में भी रहना पड़ेगा तो अनेक कहने से द्रव्य को लिया जाएगा अनेक और अनेकत्व कहने से ये संख्या को समझाता है तो अगर अनेकत्व सती भावत्व इस प्रकार की अगर अनेकत्व अगर संख्या हो जाएगा तब अनेकत्व सति भावत्वत्व ये पंचानम साधन में होने से इसको गुण में भी रहना पड़ेगा किंतु अनेकत्व स्वयं संख्या रूप अगर होगा तो फिर ये गुण में रहेगा नहीं रहेगा कि संख्या स्वयं में गुण हो गया तो गुणे गुणा अनंगीकारक तो अनेकत्व स्थिति भावत्वम को पांच का साधर्म कहेंगे तो इसमें जो घटक अंश विशेषण अंश अनेकत्व ये संख्या रूप है ये गुण में नहीं रहेगा तो, रहे तो नहीं रहने से ये अनेकत्व स्थिति भावत्वम इसका अर्थ अन्य कुछ लेना पड़ेगा जैसे कि ये संख्याारूप न हो क्योंकि संख्या रूप होगा तो गुण में नहीं रहेगा इसलिए अनेकत्व तो का अर्थ अनेक अन्य अर्थ करना पड़ेगा इसको दिखाएंगे टीका में पहले मुक्तावली में तथा अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि पदार्थ विभाजक उपाधि पदार्थ विभाजक वाक्य कौन है द्रव्य गुण कर्म सामान्य संवाय विशेष संवाय भावा सप्त पदार्थ इसको कहते हैं पदार्थ विभाजक वाक्य तो इसमें जो पदार्थ आए इनको परस्पर से विभाग करने के लिए प्रत्येक पदार्थ में एक एक उपाधि मानना पड़ेगा तो उपाधि ही, ही दूसरों से भिन्न करवाएगा तो इसी प्रकार द्रव्य में क्या उपाधि मानेंगे जो कि दूसरों से भिन्न करवाएगा द्रव्य तो इसी प्रकार के गुणों में गुणत्व आगे कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व ये पदार्थ विभाजक उपाधि हो जाएंगे तो इसमें ये जो पांच आगे गए वो पांच का साधन में क्या होगा कहते अनेक भाव वृत्ति अनेक भाव में रहने वाला पदार्थ विभाजक उपाधि षठ पदार, पदार्थ पदार्थ विभाजक उपाधि में ष्ठ कौन है समवायत्व वो अनेक भाव वृत्ति समवाय तो, में तो, में तो... अनेक में नहीं रहेगा समवाय तो केवल एक ही में रहेगा इसलिए अनेक भाव वृत्ति हो और पदार्थ विभाजक उपाधि हो क्या चीज समवाय अनेक में रहेगा किंतु पदार्थ विभाजक उपाधि कौन है वो कितने में रहेगा तो अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि उपाधि समवाद तो हो गया वो अनेक में नहीं होगा तो अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि तो ये उपाधि हो गए ये जो पांच तो अभी ये उपाधि मान ये कितने होंगे पांच हो जाएंगे और उपाधिमत्वम ये कितने में रहेगा ये पांचों में रहेगा यही हो गया अर्थात तो अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधिमत्वम ये पांचों में रहेगा यही उनका सागर है जो अनेकत्व सती भावत्व कह दिया उसका अर्थ ये हो गया तो अनेक भाव वृत्ति पदार्थ विभाजक उपाधि मत्व अभी जो पदार्थ विभाजक उपाधि हुआ ये पांच उपाधि हुए और ये पांच उपाधि वाले पांच हो जाएंगे तो ये पांचों में उपाधि मत्व उपाधि ये पांचों उपाधि मान होंगे उपाधि हो जाएंगे तो ये पांचों में ये जो उपाधि रहेगा जिसमें जो उपाधि रहेगा ये उपाधि किस संबंध से रहेगा जैसे द्रव्य में पदार्थ विभाजक को उपाधि कौन रहता है द्रव्य तो संबंध से रहेगा समवाय संबंध से द्रव्योम द्रव्य में किस संबंध से रहेगा समवाय अभी द्रव्य तो उपाधि हुआ वो द्रव्य तो क्या चीज है जाती है किस समझ से रहेगा समवाय समझ से अभी गुणत्व एक उपाधि है पदार्थ विभाजक उपाधि उपाधि अर्थात तो हम उसको कह देते हैं ये दूसरों से भिन्न करवाएगा ये चाहे कोई जाति हो कहीं कोई धर्म हो कहीं कुछ भी हो तो अभी गुणत्व ये किस संबंध से रहेगा समवाय समं से कर्मत्व तो ये तीन उपाधि तो समवाय सम से रहेंगे आगे सामान्यत्व ये किसमें रहेगा किस समझ से रहेगा स्वरूप समंध से और विशेषत्व विशेष में रहेगा किस संबंध से स्वरूप संबंध से तो जो पदार्थ विभाजक उपाधि मंत उनमें जो पदार्थ विभाजक उपाधि रहेगा अर्थात ये उपाधि का जो संबंध होगा उनका आश्रय के साथ वो या तो संवाय होगा नहीं तो स्वरूप संबंध होगा अर्थात पदार्थ विभाजक उपाधि मत्व वो पांचों में आएगा ये उपाधिमत्ता का संबंध हो जाएगा समवाय अथवा स्वरूप समवाय स्वरूप अन्य तरह सम्बंधे न उपाधिमत्वम ये पांच होंगे ये आगे विचार देंगे टीका में है। यह मुक्तावली वाक्य में इतना विचार ये है प्रथम कहते हैं कि अनेक शब्द का अर्थ अगर आप संख्या लेंगे तो अनेक भाव वृत्ति यह गुण में नहीं आ पाएगा इसलिए अनेक शब्द का अर्थ दूसरा करना पड़ेगा इसको राम रुद्री दिनकरी में कहते हैं अनेक भाव अनेक भाव वृत्ति तो, हाँ अनेक भाव वृत्तिव कहने से अनेक वृत्तिव और भाव वृत्तित्व अर्थात अनेक अनेक आगे भाव आगे वृत्ति आगे तो इतना पदार्थ घटक पद पदार है तो उसमें तो इसको थोड़ा दूर में रखेंगे अभी हो जाएगा अनेक भाव वृत्ति तो इसका अर्थ क्या हो गया अनेक भावों में जो रहेगा जो अनेक भावों में रहेगा वो अनेक में रहेगा और भावों में रहेगा तो अनेक वृत्ति और भाव वृत्ति ऐसा हो जाएगा और आगे त्व है तो अनेक वृत्ति जो अनेक में रहेगा तो अनेक में अनेकत्व तो रहेगा तो ये अनेक भाव वृत्ति का अर्थ हम करेंगे अनेकत्वम ये अनेकत्व तो शब्द का अर्थ क्या है इसके लिए आगे कहते हैं अच्छा अनेकत्व तो के लिए पहले के लिख लेंगे एक वाक्य लिख लेंगे उसके बाद ही दिनोकरी पंक्ति समझेंगे अनेकत्वम शब्द का अर्थ है स्वप्रतियोगित्व एक ही एक ही शब्द चलेगा स्व प्रतियोगित्व स्वानुयोगित्व स्वानुयोगित्व भय संबंध है ना स्वानुयोगित्व आगे उभय आदिगुण हो जाएगा स्वानुयोगित्व भय संबंध है ना भेद विशिष्टत्व स्व प्रतियोगित्व स्वान्योगितम उभ भेद विशिष्टत्व ये हो गया अनेकत्व स्व प्रतियोगित्व स्वप्रतियोगित्व स्वान्नुयोगित्व उभय संबंधे भेद विशिष्टत्व ये अनेकत्व का ये अर्थ कहते हैं देखिए दो घट में अनेकत्व रहेगा घट दो हो गए अनेकत्व तो रहेगा स्व पद से भेद को लेंगे अभी दो घट में प्रथम घट का भेद द्वितीय घट में रहेगा रहेगा अभी द्वितीय घट में भेद रहा किसका का भेद रहा प्रथम घट का भेद का प्रतियोगी कौन हो गया द्वितीय घट में भेद को रख रहे हैं ना प्रथम घट का भेद द्वितीय घट में रखें तो द्वितीय घट में जो भेद रहा उसका प्रतियोगी कौन हो गया प्रथम घट प्रतियोगित्व तो किस में रहेगा प्रथम घट में अभी स्व प्रतियोगित्व स्व पद से लेंगे भेद स्व प्रतियोगित्व तो प्रथम घट में रहा जब रहेगा तो सो भी प्रथम घट में रहा तो सो का अर्थ हो गया भेद तो भेद प्रथम घट में रहा और दूसरा हो गया स्व अनुयोगित्व स्व पद से भेद तो स्व अनुयोगी भेद का अनुयोगी कौन हो गया द्वितीय घट अभी द्वितीय घट में क्या रह जाएगा स्व अनुयोगित्व अर्थात तो स्व अनुयोगित्व द्वितीय घट में रहा तो उसका घटक पद है स्व अभी स्व भी स्व अर्थात भेद भेद द्वितीय घट में रहा तो स्व प्रतियोगित्व स्व अनुयोगित्व उभय संबंधे न भेद विशिष्ट भेद विशिष्ट ये दोनों घट हो जाएंगे तो होने से वो घट में अनेकत्व रहेगा भेद विशिष्ट दोनों घट हुए दोनों घट में भेद विशिष्टत्व आया ये हो गया अनेकत्व स्व प्रतियोगी भी हो और स्व अनुयोगी भी हो अगर वो पदार्थ है पदार्थ वही तो घट तद घट नहीं होगा घटो घटान्तर एक घटो द्वितीय घट तो होगा तो मानना होगा कि वो घट अनेक होते हैं तो स्वप्रतियोगित्व स्व अनुयोगित्व उभय संबंधेना भेद विशिष्टत्व जिसमें आएगा कहा जाएगा कि ये पदार्थ अनेक होते हैं आकाश अनेक है नहीं है तो अभी आकाश में स्वप्रतियोगित्व स्व अनुयोगित्व उभय संबंधेना भेद विशिष्ट या आकाश में नहीं आना चाहिए अभी घट में आकाश का भेद रहेगा आकाश का, का भेद रहा प्रतियोगी कौन हुआ घट्ट में आकाश का भेद प्रतियोगी हो गया आकाश स्वपद से किसको ले रहे हैं भेद को भेद का प्रतियोगी कौन हो गया आकाश और आकाश में क्या रह जाएगा स्व प्रतियोगित्व तो अभी स्व प्रतियोगित्व आकाश में रहा तो स्व आकाश में रहा तो स्व प्रतियोगित्व संबंधे न भेद आकाश में रह गया अभी भेद का प्रतियोगी हो गया आकाश और भेद का अनुयोगी कौन है घट तो स्व अनुयोगित्व किस में रहेगा घट में रहा तो स्व प्रतियोगित्व तो आकाश में रह गया और स्व अनुयोगित्व आकाश में रहेगा नहीं रहा ये घट में रहा तो स्व प्रतियोगित्व तो, स्व अनुयोगित्व उभय संबंध है ना भेद विशिष्टत्व आकाश में आया नहीं आया तो नहीं आने से आकाश में अनेकत्व नहीं आएगा तो स्व प्रतियोगित्व स्व अनुयोगित्व उभय संबंधेन भेद विशिष्ट अन्यत्व ये हो गया एकत्व उभय संबंधेन न भेद विशिष्टत्म अनेकत्व और भेद विशिष्ट अन्यत्व भेद विशिष्टत्व होने से अनेकत्व होगा स्व प्रतियोगित्व स्व अनुयोगित्व उभय संबंधेन भेद विशिष्टत्व जिसमें आएगा उसमें क्या रहेगा अनेकत्व और जिसमें भेद विशिष्ट अन्यत्व आएगा उसमें अनेकत्व रहेगा क्या रहेगा एकत्व अभी जिसमें अनेकत्व आया उसमें दो संबंध से भेद रह गया जिसमें अनेकत्व आएगा उसमें दो संबंध से भेद रह गया प्रथम संबंध क्या हुआ स्व प्रतियोगित्व द्वितीय संबंध स्व अनुयोगित्व अब ये दो संबंधों को मिलाकर के कैसे कहेंगे सो प्रतियोगित्व सो अनियोगित्व उभय संबंधे न भेद विशिष्टत्व वो पदार्थ हो गया भेद विशिष्ट उसमें आ जाएगा भेद विशिष्टत्व तो जिसमें यह आ जाएगा उसमें माना जाएगा कि अनेकत्व रहेगा और जिसमें भेद विशिष्ट अन्यत्व आएगा एकत्व रहेगा तभी यह अनेकत्व का अर्थ हुआ अभी स्व प्रतियोगिता संबंध से स्व जाकर के आकाश में रहा स्व अनुयोगित्व संबंध से स्व जाकर के कहा रहा घट में रहा आकाश में तो नहीं रहा यहां जैसे स्व प्रतियोगिता संबंध से द्वितीय घट में रहा स्व अनुयोगित्व संबंध से प्रथम घट में रहा किंतु घट तो घट ही है इसलिए कहा जाएगा कि घट नाना हो जाएंगे आकाश नाना नहीं हुआ केवल स्व प्रतियोगित्व संबंध से स्व जाकर के आकाश में रहा स्व अनियोित्व संबंध से अगर आकाशांतर होता अगर होता आकाशांतर तो स्व अनुगित संबंध से भेद जाकर के आकाशांतर में रहता घट में मानते हैं किंतु दो आकाश आकाश में अनेकत्व तो नहीं रहेगा अच्छा आकाश घट को लेकर के अनेकत्व तो कहते हैं ना ना मतलब वो पदार्थ अनेक होना चाहिए तो वही पदार्थ है जैसे द्रव्य अनेक है हम द्रव्य गुण को लेकर के अनेक नहीं कहते हैं यहां जो एक कहता है कि साध द्रव्य है अच्छा आप पदार्थ विभाज को वो द्रव्यत्व को लेकर के कह रहे हैं ना ना न यह तो अभी अनेकत्व तो शब्द का अर्थ विचार हो रहा है ये तो हम लोग दिनकरी पंक्ति में गए नहीं अभी अभी तक तो दिनकर में जो है अनेक भाव वृत्तित्व उसमें अनेक अंश है भाव अंश है तो ये दोनों को पहले अनेक तत्व तो को स्पष्ट करते हैं फिर आगे मिला करके ऊपर लेंगे हाँ। दोनों ही घट है ना तो इसलिए कहते हैं घटा तो अनेके ये कहा जाएगा तद घट वही घट अनेक है कैसे होगा नहीं होगा इसी प्रकार आकाश अगर दो हो जाते हैं तो उसमें भी स्व प्रतियोगित्व तो, स्व अनुयोगित्व तो उभय संबंध भेद विशिष्ट तो, तो आ जाता कैसे होगा तो दो होगा तो तभी इसका उसका भेद कहेंगे अब घटो और पट में भेद कह सकते हैं तो वहां क्या होगा स्व प्रतियोगित्व तो संबंध भेद घट में रहेगा स्व अनुयोगित्व तो संबंध भेद पट में रह जाएगा इसलिए घटो अनेक ऐसा नहीं हो पाएगा अगर वही समान पदार्थ में रह जाएगा समान अर्थात सजातीय होना चाहिए तो चिन्ह दो पदार्थ एक में नहीं रह पाएगा जो प्रतियोगी होगा वो अनुयोगी कैसे हो जाएगा नहीं होगा तो क्योंकि प्रतियोगी अनुयोगी संबंध में होगा अथवा अभाव इत्यादि में होगा वो तो दो होना पड़ेगा अच्छा ये अनेकत्व तो शब्द का अर्थ हुआ अभी दिन में कहते हैं अनेक भाव वृत्तित्व तो अनेक भाव वृत्तित्व में हम पहले अनेक वृत्तित्वम और भाव वृत्तित्व इस प्रकार की दो अलग कर लेंगे तो अनेक वृत्तित्व में तो शब्द को अलग रख करके अनेक वृत्ति ले लेंगे तो अनेक वृत्ति अनेक में जो रहेगा अनेक में रहेगा अनेकत्वम तो अभी अनेकत्वम का लक्षण लिख देंगे स्व प्रतियोगित्व तो, तो, उभय संबंधे न भेद विशिष्ट ये हो जाएगा अनेक और आगे ये हो जाएगा अनेकत्व स्व प्रतियोगित्व तो, स्व अनुयोगित्व तो, व्यय संबंधे नेद विशिष्टत्व ये हो जाएगा अनेकत्व यह किंतु दे दिया अनेक वृत्तित्व जो अनेक वृत्ति है वही अनेकत्व तो हो गया हम लोग जो लक्षण निर्णय किए अनेकत्वों का लक्षण निर्णय किए तो अनेकत्व तो हो जाएगा अनेक वृत्ति आगे और एकत्व है दिया है अनेक वृत्तित्व अनेक वृत्ति तक हो गया अनेकत्व आगे और लक्षण लिख करके आगे और तत्व तो जोड़ेंगे इसी को आगे यहां कह रहा है देखिए स्व प्रतियोगी वृत्ति हम कहते थे पहले स्व प्रतियोगित्व ऐसा कहते थे जो स्व प्रतियोगित्व होगा वो स्व प्रतियोगी वृत्ति होगा तो स्व प्रतियोगी तव का अर्थ हो गया स्व प्रतियोगी वृत्ति ये जो तो लिखा है उसको भी रहने दे तो स्व प्रतियोगी वृत्ति और दूसरा दिया स्व सामानाधिकरण्य तो मान लीजिए कि अभी भूतल में घट है घट का अनुयोगी कौन हो जाएगा भूतल और उसी को भूतल में पट है तो स्व अनुयोगी वृत्ति कौन हो जाएगा स्व पद से घट घटो अनुयोगी हो गया भूतल भूतल वृत्ति कौन हो गया पट तो स्व अनुयोगी वृत्ति कौन हो गया पट पट में क्या आएगा स्व अनुयोगी स्वानुयोगी वृत्तित्व तो पट में घट का सामान अधिकरण्य आएगा तो स्व अनुयोगी वृत्तित्व का अर्थ स्व सामान अधिकरण्यम स्व अनुयोग में जो रहेगा इसका अर्थ स्व सामान अधिकरण्यम जाएगा तो स्व प्रतियोगी वृत्ति और समानाधिकरण्य का अर्थ हो गया स्व अनुयोगी वृत्ति स्व अनुयोगी वृत्ति स्वपद से घट अनुयोग हो गया भूतल स्व अनुयोगी वृत्ति कौन होगा पट तो पट हो गया स्व अनुयोगी वृत्ति और उसमें पट हो जाएगा स्व समानाधिकरण पट होगा स्वसमानाधिकरण स्व समानाधिकरण का अर्थ हो गया स्व अनुयोगी वृत्ति अभी पट्ट में आएगा स्व अनुयोगी वृत्तित्व अर्थात तो स्व समानाधिकरण्यम तो यहाँ जो स्व समानाधिकरण्य हो गया उसका अर्थ हो गया स्व अनुयोगी वृत्तित्वम यहाँ तक हो गया और पूर्व में दे दिया था स्व प्रतियोगी वृत्ति आगे तो लिख दिया था अनेकत्व का विचार करने का समय में हम लोग देख रहे थे स्व वृत्ति क्योंकि अनेकत्व स्वप्रतियोगी त्व तो कहते थे हम तो स्व प्रतियोगित्व तो का अर्थ हो जाएगा सौ प्रतियोगी वृत्ति वृत्ति सौ अनुयोगी वृत्ति इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा अनेकत्व तो का और थोड़ा स्पष्ट करते हैं अनेकत्व का अर्थ कहने का समय में हम कहते थे सौ प्रतियोगी तो और स्व अनुयोगित्व इस प्रकार कहते थे स्व तो प्रतियोगित्व तो के, तो के स्थान पर कह देंगे स्व प्रतियोगी वृत्ति और स्व अनुयोगित्व के स्थान पर कह देंगे स्व अनुयोगी वृत्ति तो ये हो गया अनेकत्व तो शब्द का अर्थ स्व प्रतियोगी वृत्ति और स्व अनुयोगी वृत्ति अभी यहां दीनक में पंक्ति दिया है अनेक वृत्तिव आगे और तो लिखा तो अनेक वृत्तित्वम होने से सो अनु प्रतियोगी वृत्तित्व स्व अनुयोगी वृत्तित्वम इस प्रकार के आएगा तो दिनोकी में आगे दे दिया सो प्रतियोगी वृत्तित्व ये तो दे दिया आगे होगा सो अनुयोगी वृत्तित्व सो अनुयोगी वृत्तित्व के स्थान पर लिख दिया स्व सामानाधिकरण्यम तो, तो सो प्रतियोगी वृत्तित्व स्वसामानधिकरण्यम ये हो गया अनेक वृत्तित्व शब्द का अर्थ तो उभय संबंध न भेद विशिष्टत्व भेद विशिष्टत्वे सति ये अनेक वृत्तिव तो ये लक्षण मतलब लिखा प्रथमे हम लोग लक्षण किए थे अनेकत्व अनेकत्व अर्थात अनेक वृत्ति अनेक वृत्ति तो के आगे और तो लगाएंगे भेद विशिष्ट क्या जी भावत आगे देता है देखिए भेद विशिष्टत्व सती यहाँ तक तो हो गया सो प्रतियोगी वृत्तिव सो सामनाधिकरण संबंधे न भेद विशिष्टत्व सती अर्थात तो हो गया अनेक वृत्तिवे सती आगे रहा भाववृत्तिव होना चाहिए आगे लिख दिया भाव भाववृत्तित्व अर्थात तो इसको द्वंद्व समास को अलग कर दिया अनेक वृत्तिवे सती भाववृत्तिवृत्ति को वृत्तित्व को द्वंद्व बृ समास का अंतिम ले लिया द्वंद्वादेश द्वंद्वान्तों सूर्यमाण पदम ये स्व प्रतियोगी अनुयोगी स्व सो अनुयोगी अनु के स्थान पर क्या कह दिए शौआन। अभी स्व प्रतियोगी वृत्तित्व स्व अनुयोगी वृत्तित्व उभय संबंध न भेद विशिष्टत्व मान लीजिए रूप और रस ये दोनों गुण ही है तो अभी रस में भेद अर्थात तो रूप का भेद आ जाएगा स्व प्रतियोगी वृत्तित्वम भेद आकर के रस में रहेगा स्व अनुयोगी वृत्तित्वम भेद जाकर के रूप में रहेगा तभी अनेकत्व का अर्थ स्व प्रतियोगी वृत्तित्व स्व सामानाधिकरण उभय संबंध भेद विशिष्ट करने से ये रूप रसमय भी रह जाएगा नहीं तो अनेकत्व का अर्थ अगर संख्या करेंगे तो रूप रस में नहीं रह पाएगा इसलिए कहते हैं कि अनेकत्व का अर्थ इस प्रकार कर लेंगे तेन तेन अर्थात तो अनेक तो इतम लक्षण करण है न क्या नहीं आएगा।, नहीं आएगा क्योंकि आकाश दो नहीं है रूप और अस ये दो दो अर्थात तो गुणत्व उपाधि मत ना, दो हुआ नहीं तो रूप पुष्प रूप आप घट रूप लीजिए इस प्रकार अगर आप द्रव्य में लेंगे तो होगा वो हो जाएगा अगर द्रव्यत्व तो न लेंगे तब तो फिर इसमें घट आकाश में, में होगा दोनों में यह अनेकत्व ये जो अनेकत्व का विभाजक उपाधि आप द्रव्यत्व तो ले रहे हैं आकाशत्व तो नहीं आकाशत्व तो लेंगे तो अनेकत्व नहीं रहेगा तेना गुणाद संख्या रूप से अनेकत्व अभावी न अव्याप्ति ये जो साधर में आप हुआ अनेक अनेक वृत्तिवती भाव वृत्तिव ये आपका साधर में हुआ यहाँ अनेकत्व का अर्थ हो गया यह जो स्व प्रतियोगी तो सो अनुयोगी वृत्तित्व तो वह संबंध न भेद विशिष्टत्व यह होने से गुण में भी यह रह जाएगा अत तो न गुणा दो संख्या रूप से अनेकत्व से जो अनेकत्व का अर्थ संख्या होगा ये गुण में रहेगा नहीं रहेगा तो अभावे अपी न अव्याप्ति यह जो अनेकत्व का लक्षण हुआ ये गुण में रह जाएगा तो रह जाने से ये साधर में चला जाएगा आजात तो। ओं ओम शंकरचार्यं केशवरायण केशवं भाष्य कृतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मती मूर्ति विभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिणमूर्त नम शांति शांति शांति